श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की मधुरभाव साधना श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्री राधा रानी की उपासना तथा दर्शन लाभ श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर श्री रामकृष्ण देव उस समय तदगत चित्त हो उनकी उपासना में प्रवृत्त हुए थे एवं उनकी प्रेम घन मूर्ति के स्मरण मनन तथा ध्यान में निरंतर मग्न रह कर, अविच्छिन्न रूप से उनके श्री चरणों में उन्होंने अपने हृदय की व्याकुल उत्कंठा निवेदित की थी फलतः अविलंब ही श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हुए थे अन्यान्य देव देवियों के दर्शन के समय इससे पूर्व उन्होंने जैसा अनुभव किया था उस समय भी ठीक तदनुरूप उस मूर्ति को अपने अंदर सम्मिलित होते हुए उन्होंने अनुभव किया था वे कहते थे श्रीकृष्ण प्रेम में सर्वस्व विसर्जित करने वाली निरुपम पवित्रोज्वल मूर्ति की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन करना असंभव है श्री राधा रानी की अंग कांति को मैंने नाग के पुष्प के केसरों की भांति गौर गौरवर्ण देखा था उक्त दर्शन के उपरांत कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण देव ने अपने को श्री राधा रानी रूप से निरंतर अनुभव किया था श्री राधा रानी की श्रीमूर्ति तथा उनके चरित्र के गंभीर चिंतन में अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान एकदम विस्मृत हो जाने के कारण ही उनकी इस प्रकार की अवस्था हुई थी अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका मधुर मधुरभावजन्य ईश्वर प्रेम उस समय परिवर्तित होकर श्री राधा रानी के प्रेम के अनुरूप अत्यंत गहरा हो उठा था उसका फल भी वैसा ही देखने को मिला था पूर्वोक्त दर्शन के अनंतर श्री राधा रानी तथा श्री देव की तरह उनमें भी मधुर भाव की पराकाष्ठा जनित महाभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों में महाभाव अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण समूह लिपिबद्ध है वैष्णव तंत्रों में निपुण फैरवी ब्राह्मणी तथा वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने श्री रामकृष्ण देव को श्री के श्रीअंग में महाभाव की प्रेरणा से उन लक्षणों के आविर्भाव को देखकर स्तंभित हो उन्हें हार्दिक श्रद्धा तथा सम्मान अर्पण किया था महाभाव का उल्लेख कर श्री कृष्ण देव ने कई बार हमसे कहा था कि उन्नीस प्रकार के भाव जब एक आधार में प्रकट होते हैं तो उसे महाभाव कहा जाता है यह बात भक्त शास्त्रों में विद्यमान है साधना के द्वारा एक एक भाव की सिद्धि में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है अपने शरीर को दिखाते हुए यहाँ पर एकाधार में उन उन्नीस प्रकार के भावों का एकत्र पूर्ण विकास है श्री कृष्ण विरह की दुस्सह यातना से श्री कृष्ण की विरह दुस्सह यातना से श्री कृष्ण देव के रोम विवरों से रुधिर निकलने की बात का इससे पूर्व ही हमने उल्लेख किया है महाभाव की पराकाष्ठा अवस्था में ही उनकी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी प्रकृति भाव के चिंतन में वे तब इतने तन्मय हो चुके थे कि स्वप्न में अथवा भ्रमवश भी अपने बारे में उन्हें कभी पुरुष ज्ञान का उदय नहीं होता था एवं मिस्त्री शरीर की भांति कार्य करने में उनके शरीर तथा इंद्रिय समूह स्वतः ही प्रवृत्त होते थे हमने स्वयं उनके श्रीमुख से सुना है कि स्वाधिष्ठान चक्र वाले भाव के सभी रोमकूपों से उन दिनों उनका प्रतिमास नियत समय पर बिंदु बिंदु शोणित श्राव होता था तथा स्त्री शरीर की तरफ प्रत्येक बार तीन दिन तक वह जारी रहता था उनके भांजे हृदय ने हमसे कहा है कि उन्होंने अपनी आँखों से उसे देखा है तथा पहनने के वस्त्र कहीं खराब ना हो जाए इसलिए श्री राम कृष्णदेव को उस समय कौपिन धारण करते हुए भी उन्होंने देखा है वेदांत शास्त्र की शिक्षा है कि मानव के मन के द्वारा उसका शरीर वर्तमान आकार में परिणित हुआ है मन इस शरीर की सृष्टि करता है तथा तीव्र इच्छा या वासना की सहायता से उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में वह उसे तोड़ मरोड़ कर नवीन रूप से निर्माण करता रहता है शरीर के ऊपर मन के इस प्रकार के प्रभुत्व की बात को सुनकर भी हम उसे यथार्थ रूप से समझने व उसकी धारणा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं क्योंकि जिस प्रकार की तीव्र वासना उपस्थित होने पर मन अन्य समस्त विषयों से प्रत्यावृत्त हो विषय विशे विशेष में केंद्रित होता है तथा अपूर्व शक्ति प्रकट करता है हम किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की तीव्र वासना का कभी अनुभव नहीं करते हैं यह कहना अनावश्यक है कि विषय विशे विशेष की उपलब्धि के निमित्त तीव्र वासना से अल्पकाल के भीतर ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर के इस प्रकार से परिवर्तन होने के कारण वेदांत की पूर्वोक्त बात ही विशेष रूप से प्रमाणित होती है पद्मलोचन आदि प्रख्यात पंडितों ने श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक उपलब्धियों को सुनने के पश्चात वेद पुराण आदि में लिपिबद्ध पूर्व पूर्व युगों के सिद्ध ऋषियों की उपलब्धियों के साथ उनकी तुलना करते हुए कहा था आपकी उपलब्धियां वेद पुराणादि को अतिक्रमण कर बहुत दूर तक आगे बढ़ चुकी हैं मानसिक भावों के प्राबल्य से श्री देव के शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करने पर स्तंभित हो यही कहना पड़ता है कि उनके शारीरिक विकारों ने शरीर संबंधी ज्ञान राज्य की सीमा का उल्लंघन कर उसमें अपूर्व युगान्तर लाने की सूचना दी है